देवी भागवत तीसरा स्किवर वशिष्ठ की उपरयुक्त बातें सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग नंदनी गौ को पकड़ लो वे सभी सेवक अपने बल के अभिमान में चूर थे उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी को बांध लिया नंदिनी काँपने लगी उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे उसने मुनिवर वशिष्ठ से कहा मुने आप क्यों मुझे त्याग रहे हैं देखिए ये राज कर्मचारी मुझे बाँध कर घसीट रहे हैं तब वशिष्ठ जी ने यह उत्तर दिया उत्तम दूध देने वाली धैनों मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ सुबह यह राजा तुम्हें जबरदस्ती लिए जा रहा है मैंने अभी इसका स्वागत किया है क्या करूँ तुम्हें छोड़ने की मेरे मन में किंचन मात्र भी इच्छा नहीं है इस प्रकार मुनि के कहने पर नंदनी के सर्वांग में क्रोध भड़क उठा वह बड़े जोर से रंभाने लगी उसके मुख से अत्यंत भयंकर शब्द निकले उसी समय नंदनी के शरीर से असीम डरावने उन्हें दैत्यों का आविर्भाव हो गया वे सभी दैत्य हाथों में हथियार लिए हुए थे शरीर पर कवच सुशोभित थे ठहरो ठहरो जो उनके मुख से ध्वनि निकल रही थी फिर तो उन्होंने राजा विश्वामित्र की सारी सेना समाप्त कर दी और नंदनी को बंधन से मुक्त कर दिया तदनंतर अत्यंत दुखी होकर विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए उस समय अत्यंत कातर उस नीच नरेश के मन में बड़ी ग्लानी हुई उसने छत्री के बल की घोर निंदा की और ब्राह्मण के बल को दुराराध्य मानकर वह तपस्या करने लगा एक निर्जन वन में बहुत वर्षों तक विश्वामित्र की कठिन तपस्या चलती रही अंत में छत्री धर्म का परित्याग करके वह राजा ऋषि बन गया अतएव राजन आप भी एक अद्भुत मुनि का वैर न मोड़ लीजिए तपस्या के साथ संग्राम छेड़ना निश्चय ही अपने कुल को काल के मुख से झोंक में झोंकना है राजेंद्र अब आप इन परम तपस्वी मुर्वर भरद्वाज जी के पास जाइए और भविष्य में कुछ भी न करने का आश्वासन दीजिए सुदर्शन भी सुखपूर्वक यहाँ समय व्यतीत करें अरे संपत्तिहीन यह एक अबोध बालक आप जैसे बलवान राजा का अहित ही क्या कर सकेगा एक अनाथ दुर्बल कुमार के प्रति आपका वैर भाव रखना बिल्कुल व्यर्थ है महाराज सर्वत्र दया रखनी चाहिए यह सारा संसार देव के चलाए चलता है फिर डाह रखने से क्या प्रयोजन है जो होना है वह तो होकर ही रहेगा राजन देव की प्रेरणा से वज्र तृण के समान तुक्ष हो जाता है और किसी समय तृण में भी वज्र जैसी शक्ति आ जाती है इसमें कोई संशय नहीं है इस देव का ही प्रभाव है कि खरहा सिंह का तथा मच्छर हाथी का घातक बन बैठता है अतएव मेधावी राजन आप सहसा काम करने से मुख मोड़ कर, मेरे हित कर वचनों पर ध्यान दीजिए